त्र ओम ओ सहनावतु सहनौ नौ भुनकम करवादी समस्त ओ शांति शांति शांति सभी को सादर नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन कक्षा में स्वागत है हम जो है वैसे 31 जो है अर्थात इकतीसवा नंबर सूत्र पढ़ा दिया था परंतु पढ़ाते समय हम त्रिभी रूप पर जो है थोड़ा रुक गए थे ऐसा लग रहा था तो आज मैंने बिचारा तो उसको पूरा खोल देते हैं पूरा ही तेतु तेतु जो अवतरणिका में लिखा है कि तेतु मानी वे जो यम है पांच यम है वो तो क्या क्या क्या है वो तो तेतु महाव्रतम वह महाव्रत है सार्वभौम महाभ्रत है क्या जाति देश काल समया नव सार्वभौम महाभ्रतम मान जाति देश काल और समय से जो अनव है समय की सीमाओं से जो रहित है मान जाति के सीमाओं से जातियों से जो अनविन्न मान जातियों के सीमाओं से रहित देश के सीमाओं रहित राजकुमार काल के सीमाओं से रहित और समय का मतलब यहाँ पर सिद्धांत है क्योंकि काल का मतलब टाइम तो है ही तो समय के सीमाओं से जो रहित सार्वभौम सभी अवस्थाओं में सभी विषयों में सभी किसी भी परिस्थिति कोई भी प्रसंग आ जाए उन अवस्थाओं में उन प्रसंगों में उन विषयों में होने वाले वो महाभ्रत कहलाते हैं जो उसमें सभी अवस्थाओं में जो पालन करने योग्य है सभी भूमियों में सभी विषयों में भूमि स्वयं जो है सर्व भूमिशु सर्व विषय यहाँ पर महर्षि योग ने लिखा है कि सभी विषयों में सभी विषयों का मतलब हुआ कि सभी प्रसंगों में कोई भी परिस्थिति आ जाए कोई भी प्रसंग आ जाए कोई कोई भी किसी भी कोई भी विषय आ जाए उसमें जो है आ, ये जो उनमें जो सीमा से रहित जो ये यम नियम इत्यादि है जो अबाधित है जाति देश काल और समय से उसको कहते हैं महाभारत इसकी इसी में व्याख्या पढ़ लेंगे बोल रहे हैं कि तत्र अहिंसा जात्याव छिन्ना जैसे कि उन पांचों में से ते उन पांचों में से उन उदाहरण दिया अहिंसा का ऐसे ही सत्य का भी समझ लेना है ऐसे ही अस्तय का भी समझ लेना है ऐसे ही ब्रह्मचर्य का भी समझ लेना है ऐसे ही जो है अपरिग्रह का भी समझ लेना अहिंसा सत्य अस्त ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इन्हें एक उदाहरण देकर के यहाँ पर भगवान व्यास जी ने महर्षि वेद व्यास जी ने एक उदाहरण दिया है इन एक उदाहरण से हमें सभी उदाहरणों को समझ लेना है जैसे कि माताएं जब घर में भोजन बनाती है या हम लोग ही जब घर में भोजन बनाते हैं चावल बनाते हैं तो यहाँ तो प्रेशर कुकर में बनता है परंतु वो प्रेशर कुकर का भोजन तो अच्छा होता नहीं है आप एक जो नेचुरल आप जो जलाये भोजन जो बनाएंगे उसमें आप देखते है की भाई बना की नहीं बना तो एक चावल को पहले जमाने में या अभी भी जो उस तरीके से बनाते हैं तो एक चावल को देखा कि भाई इसमें विकल्ति पैदा हुई या नहीं हुई माने ये गला या विकल्ति माने गलना विकल्ति पैदा हुई या नहीं हुई गलना हुआ या नहीं हुआ तो गल गया तो सम एक चावल को देख करके समस्त चावल पता चल जाता कि गल गया इसी तरीके से एक उदाहरण के माध्यम से सभी उदाहरणों को समझ लेना है सभी में इसी तरीके से घटाना है इस पर जब मेडिटेशन करेंगे तो इस पर विचारना है तो उसका उदाहरण या अहिंसा जैसे जातव छिन्न जातव हिंसा क्या है या जा जात्यव अहिंसा क्या है यहाँ पर अहिंसा की बात है हिंसा की नहीं है जातव अहिंसा मान जाति के सीमाओं में बंधी हुई अहिंसा क्या है तो कुछ व्यक्ति का होता है ना कि भाई हम जो है इस जाति को ही बने जो है वो जैसे मनुष्य जाति में है मनुष्य में अनेक जो जाति हो गया जाति का मतलब वह समूह जैसे मलाह हो गया जैसे जो मछली मारने वाला है तो मछली मारने वाला जो है वो जो है मछली मारने वाला जो समूह है उस रूप में जाति मेरे मुख से जो जाति निकला तो वो वाला जातने लीजिएगा ये समूह ग्रुप ग्रुप की बात है तो मछली मारने वाला जो मलाह है वो यदि मन में सोच ले कि भाई मैं तो केवल मछली जाति को ही मारूंगा मछली जाति का ही हिंसा करूंगा अन्य की हिंसा नहीं करूंगा तो वो जाति से अवच्छिन्न अहिंसा हुआ जाति से अवच्छिन्न अहिंसा मैंने अन्य जाति जो हो गया मनुष्य जाति को मैं नहीं मारूंगा और अन्य जो पशु जाति इत्यादि है उसको नहीं मारू मारूंगा तो वो बोल रहे कि वो ठीक नहीं है तो ये बोले रहे तत्र अहिंसा वो अहिंसा जो है जाति से अवचिन्न जाति की सीमा में बंधी हुई जैसे मत्स्य बध कश्य मछली मारने वाला मछली के जो बध करने वाला व्यक्ति है उसका मत्स्य एवं मत्स्यु एवं हिंसा मत्स्य में ही हिंसा है मछलियों के प्रति ही हिंसा है न अन्यत्र हिंसा अन्यत्र हिंसा नहीं है इसलिए जात्यव छिन्न हिंसा ऐसे ही कोई व्यक्ति ऐसा सोच ले कि मैं सुअर को ही मारूंगा अन्य को नहीं मारूंगा वो भी जात्यवचिन्न अहिंसा हो गया कोई व्यक्ति सोच ले कि मैं जो है गाय को ही मारूंगा और अन्य को नहीं मारूंगा तो ये वो भी जातव अहिंसा हुई ऐसे कोई व्यक्ति सोच ले कि मैं बकरी को ही मारूंगा खांसी को ही मारूंगा तो कोई व्यक्ति मुर्गी तो तो कुछ जाति को मारना अन्य तो तो करना ये जातिया आपकी आवाज टूट रही है स्वामी हेलो हाँ जी हाँ ठीक है हाँ तो जातव छिन्ना जो अहिंसा समझ में आया कि भाई किसी हाँ ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि जाति के की सीमाओं से रहित होना चाहिए अहिंसा तभी सार्वभौम तभी वो महाव्रत होगा उसके पालन करने की बात कही जा रही है मेडिटेशन के लिए मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अच्छे बनने के लिए आगे किसी, किसी भी जाति की अहिंसा नहीं मानी तो किसी भी जाति की हिंसा नहीं हिंसा नहीं ठीक <Pixel> किसी भी जाति की, की हिंसा नहीं होनी चाहिए आगे शैब देशाव छिन्न जैसे वही अहिंसा देश से अवचिन्न अहिंसा देश की सीमाओं से बंधी हुई अवचिन्न का मतलब होता है युक्त बंधी हुई सीमाओं से बंधी हुई तो वही अहिंसा देश की सीमाओं से जब बंधी हुई होती है बंधी होती है बंधी हुई नौ तीर्थे हनिश्यामी मैं तीर्थ में नहीं जो जैसे आजकल के आधार पर समझ लीजिए कि तीर्थ क्या वो देश ही है हरिद्वार हो गया मैं हरिद्वार में जाऊंगा वहां पर मैं नहीं मारूंगा मैं जो काशी जाऊंगा वहां नहीं मारूंगा मैं कोई भी जो तीर्थ स्थल है वहां पर जाऊंगा वहां पर नहीं वहां पर मैं अहिंसा का पालन करूंगा ये तो आजकल के आधार पहले जिस समय ऋषि महर्षि तीर्थ, तीर्थ मतलब तो का तो नहीं लेंगे क्योंकि वो आगे में आ जाएगा समय में आ जाएगा तो यहाँ पर ये तराने वाला अर्थात जो भी उपदेश देने वाले गुल्कुल स्थान गुल्कुल है गोकुल इत्यादि हो गया जो भी अच्छे स्थान तो वो लिया जाएगा तो देश से अव छिन्न बोल रहे शैव देशाव छिन्न अहिंसा नीर्था में तीर्थ में हन, हनन नहीं और जगह में हनन करूंगा और जगह में मारूंगा पर तीर्थ में नहीं मारूंगा तो ये हो गया देशावछिन्न अहिंसा ऐसे काल से अव काल की सीमाओं से बंधी हुई अहिंसा क्या हुआ शैव वही अहिंसा कालावचिन्ना वही अहिंसा जब काल से अवचिन्न हो जाएगी काल से सीमाओं से बंधी हुई होगी तो काल से की सीमाओं से बंधी हुई वही अहिंसा माने वही अहिंसा कालाव जैसे दे रहे कि ना ना के दिन मैं नहीं मारूंगा वो पुण्य का दिन होता है उस दिन मैं नहीं मारूंगा या पुण्य का दिन जो है चतुर्दश्याम न चतुर्दश्याम न पुण्य चतुर्दशी के दिन मैं नहीं मारूंगा एक उदाहरण दिया पूर्णिमा के दिन मैं नहीं मारूंगा या Uh, क्या बोलते पुण्य कोई दिन होगा कोई अच्छा दिन है उस दिन मैं नहीं मारूंगा विवाह शादी जो अच्छा दिन है उसमें नहीं मारूंगा इत्यादि इत्यादि वैसे कुछ कुछ एक व्यक्ति होते हैं क्योंकि हमारे तरफ ही ज्यादा होता है कमियां है कसी किसी दूसरे का विवाह होगा तो उस विवाह में बोलेंगे मांस बनाओ ये बनाओ वो बनाओ वहां पर खाएंगे परंतु खुद बेटी का विवाह होगा तो खुद बेटी के विवाह में वो उसका दिल नहीं कहता है कि मैं मारूं तो वो अपने में बचना चाहता है तो अपने बेटी में बचना चाहता है पर जब दूसरे की बेटी का विवाह होता है तो उसमें वो खाना चाहता है तो ये गलत है तो यहां पर यही कर कि न चतुर्दश्याम चतुर्दशी के दिन या कोई सी पुण्य दिन जो है उस दिन में हिंसा नहीं करूंगा ये हो गया कालावचिन्ह और आजकल के आधार पर जो मंगल दिन हनुमान का दिन है उस दिन में जो है हिंसा नहीं करूंगा या सोमवार का जो है कृष्ण क्या बोलते हैं शिव का दिन है उस दिन जो है अभिषेक का दिन है सोमवार जो है उस दिन में हिंसा नहीं करूंगा कोई मन में सोच ले कि भाई बृहस्पतिवार का जो है गुरु का दिन है वो उस दिन में हिंसा नहीं करूंगा इत्यादि तो वो ये उस दिन में हिंसा नहीं करूंगा तो उस दिन का अहिंसा जो हो गया वो हो गया कालावचिन्न अहिंसा वो टाइम समय अब आगे करें सैव त्रिभी रूपरत सैव मैने वही अहिंसा त्रिभी त्रि मैने जाति देश और काल जाति त्रिभी का मतलब हुआ जाति देश और काल इन जाति देश और काल से कालों से जो उपरत है जो संलग्न नहीं है माने जो व्यक्ति जाति से भी हिंसा नहीं कर रहा मैं किसी भी जाति को नहीं मारूंगा ये नहीं क्यों, किसी भी जाति को नहीं मारूंगा ऐसे ही मैं किसी भी देश में नहीं मारूंगा किसी भी जाति को नहीं मारूंगा किसी भी देश को नहीं मारूंगा मैंने किसी भी देश में नहीं मारूंगा और किसी भी समय में नहीं मारूंगा किसी भी दिन जो है पुण्य दिन या चतुर्दशी दिन नहीं मारूंगा ऐसा जो व्यक्ति उपरत जो है यहाँ पर षठी विभक्ति ये व्यक्ति का विशेषण है तो वही अहिंसा जब जाति देश और कालों से रहित तो व्यक्ति का अर्थात कालों से जो रथ नहीं है कालों से जो हिंसा में रत नहीं है उपरत उपराम रत का मतलब होता है संलग्न और उपरत माने संलग्न से रहित माने जाति से जाति से के द्वारा या जा जाति से उपरत माने जाति से रहित जाति के सीमा से रहित देश की सीमा से रहित काल की सीमा से रहित जो व्यक्ति है अर्थात इसमें जो व्यक्ति हिंसा नहीं करता है ऐसे व्यक्तियों का समयाव छिन्ना अहिंसा होती जैसे समयाव छिन्ना अहिंसा क्या देव ब्राह्मणार्थ नान्य था अनुष्ठा यहाँ पर समय समय का मतलब जो है वहां पर काल का मतलब जो है प्रातः काल साय काल सब टाइम लिया जाता है टाइम अर्थ में है चतुर्दशी तो के दिन मंगलवार के दिन सब टाइम अर्थ हो गया टाइम में हो गया और काल में हो गया, गया। यहां पर समय का जो मतलब है वह एक सिद्धांत बना लेना एक सिद्धांत समय का मतलब यहां पर सिद्धांत प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल वो जो है कि देव और ब्राह्मण के लिए मैं हिंसा करूंगा यदि कोई उत्कृष्ट व्यक्ति आ जाते हैं जिसको वो उत्कृष्ट समझता है तो देवता लोग आ गए उत्कृष्ट आ गए ब्राह्मण आ गए और वो यदि मैं अपने लिए तो नहीं मार रहा हूं परंतु ब्राह्मण देवता है ब्राह्मण है उसको समाज में उच्च श्रेष्ठ माना जाता है माने समय लिखा गया उस समय ये सब कुरीतियां चल चुकी थी इसलिए महर्षि बेद जी को ऐसा लिखना पड़ा ब्राह्मण इत्यादि भी मांस इत्यादि खाने लगे थे देव वर्ग भी मैंने मांस इत्यादि खाने लगे थे इसीलिए जो है इनको लिखना पड़ा तो यहां पर करें कि देव ब्राह्मणार्थे न अन्य था भाई मैं जो हिंसा जो करूंगा वह देव ब्राह्मण के लिए ही करूंगा देवता जो उत्कृष्ट व्यक्ति है उसके लिए मारूंगा वो खाना चाहेंगे तो उनकी खाने की इच्छा होगी तो और जो ब्राह्मण जो व्यक्ति है वो मैं खुद नहीं खाऊंगा परंतु उसके लिए मैं मारूंगा उसके लिए मैं बनाऊंगा तो न अन्य था अन्य प्रकार से हिंसा नहीं करूंगा तो ये हो गया समय तो वो झूठ वगैरह भी सब इसमें सत्य सब, सब इसमें अपनाएंगे इसमें इन सब में। हाँ सब में आ जाएंगे सब एक उदाहरण दिया सब में ऐसे आप विचार करके घटाइएगा हाँ, कि मैं ब्राह्मण के लिए झूठ बोलूंगा मगर दूसरे के लिए नहीं बोलूँगा के लिए झूठ बोलूंगा देवताओं के लिए झूठ बोलूंगा अन्य के लिए झूठ नहीं बोलूंगा ब्राह्मण के लिए मैं बात करूंगा देवता वो क्योंकि ऐसा करते हैं ना अब जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए आप चोरी पे बताया अब जैसे मान लिया अपना आर्य समाज की बात लेते हैं इंडिया में समझिए तो ऐसा नहीं होता इंडिया में या यहाँ पर भी होता है जैसे आप नौकरी पे गए आप डॉक्टरी का कार्य कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं आप नौकरी पे गए अब नौकरी पे गए परंतु तो क्या किए आपने उसमें से समय बचा करके कर आए और आप जो है समाज में काम कर दिए ये भी एक चोरी है एक आपने सिद्धांत बना लिया एक ने हमने सिद्धांत बना लिया कि भाई देखो मैं ये जो समय बचाया हूं ये जो मैं समय का चोरी किया हूं कंपनी से वह मैं आर्य समाज के वेद प्रचार के लिए किया हूं तो ये सिद्धांत हमने जो बना लिया ये समयाब छिन्ना हो गया समझ गया जी? हां मैं सामने जो हिंसा तो हिंसा है ब्राह्मण के लिए की, की जाए या देवताओं के लिए की जाए हिंसा इसका मतलब हिंसा की भी हमने एक काइंड स्टेज रख दी की ये ठीक है ये गलत है ऐसा है क्या तो कह रहे हैं कि, कि वही तो मैं बोल रहा हूँ ठीक नहीं है हर एक दिशा अच्छा। में ठीक नहीं, नहीं है किसी भी कारण से ठीक नहीं है ब्राह्मण के लिए ठीक है ठीक है ठीक है मैंने किसी भी कारण से हो जो ऐसा व्यक्ति सिद्ध एक उदाहरण दिया भाई इन सब से रहित हो ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसके लिए मारूंगा इसके लिए नहीं मारूंगा ये नहीं होनी चाहिए सबके लिए नहीं मारूंगा चाहे वो देवता के लिए चाहे ब्राह्मण के लिए हो ठीक है सबके लिए झूठ नहीं बोलूंगा समझ गए ठीक है ये है एक और उदाहरण मैं दे जैसे अब इंडिया में या जैसे बिजली की चोरी होती है इंडिया में यदि मान लीजिए कि कोई सत्संग चल रहा है कोई ऐसा हो रहा है गांव में हो रहा है गांव की बात में कर रहा हूं तो गांव में है अब क्या करता है वहां पर अपने घर के लिए तो चोरी नहीं करता है अपने घर के लिए बिजली की चोरी नहीं करता परंतु क्या करता है जब कोई एक बड़ा सा फंक्शन हो रहा हो या इस तरीके की बात होती है तो क्या करता है चुपके से रात्रि में जाकर के तार लगा देता है और उसे फंक्शन कर लेता है तो ये समयाव छिन्ना चोरी हुआ भाई मैं इसके लिए ही चोरी कर रहा हूं मैं अपने लिए चोरी चोरी कर रहा हूं मैं तो एक अच्छा काम के लिए बोलते नहीं ये गलत है ठीक। तो यहां पर ये करें कि देव ब्राह्मणार्थी नान्यथा अनिशामी ऐसे ही सब में घटा लीजिएगा डॉक्टर साहब एक उदाहरण इसमें दिया है कि देव और ब्राह्मण के लिए मैं हिंसा करूंगा न अन्यथा अन्य के लिए नहीं अन्यथा से नहीं अन्य प्रकार से नहीं अनिश्यामी थी एक और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं समय का उदाहरण समय छिन्ना का उदाहरण यहां पर समय अवचिन्ना अहिंसा का उदाहरण दो रहे क्षत्रिय नाम युद्ध एवं हिंसा ना अन्यत्री कि क्षत्रियो का युद्ध में ही हिंसा है अन्यत्र नहीं मैंने क्षत्रिय यदि ऐसा सोच ले कि भाई मैं और कहीं हिंसा नहीं करूंगा केवल मैं युद्ध में जब युद्ध करने के लिए जाऊंगा तो वहां पर मैं हिंसा करूंगा बोलने की भी ठीक नहीं है परंतु यहां पर ये है आप समझिएगा भ्रांति भी नहीं पड़ जाइएगा इसलिए यहां पर इन्होंने उदाहरण दिया और इसीलिए फिर जो है मैं बत, फिर बता रहा हूं कि यहां पर युद्ध में हिंसा अहिंसा क्या होता है अब जैसे मान लीजिए कि महाभारत का युद्ध ले लीजिए महाभारत के युद्ध में जो एक नियम था एक रूल्स था कि भाई रात्रि में युद्ध ना हो जो शास्त्रीय एक रूल है कि रात में युद्ध ना हो रात में कोई की निहत्थे को नहीं मारना चाहिए और रात्रि में युद्ध नहीं करना है अब ये जो है उस समय रात्रि में भी युद्ध किया गया रात्रि में भी मतलब मारा गया या मारा जाता है या क्या कहते हैं कि जो है किसी भी तरी मने काने का शास्त्र से विरुद्ध जो है वह जो है हिंसा है वहां पर इसका यहां पर यह निषेध है माने मैं क्षत्रिय कह रहा है कि भाई युद्ध में ही मैं इस तरीके से मैं मारूंगा तो बोल रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए क्योंकि तो पीछे हमने बता दिया है कि जब न्यायपूर्वक किसी को दंड दिया जाता है अपने मन में उसके प्रति उपकार की भावना है और उपकार की भावना के तहत यदि न्यायपूर्वक दंड देता है एक जज जो दंड देता है तो वह हिंसा नहीं है अहिंसा है एक साधक जो है साधक जब यदि न्यायपूर्वक एक, एक टीचर है एक शिक्षक है एक आचार्य है जब न्यायपूर्वक अपने मन में उस विद्यार्थी के प्रति उपकार की भावना है और उस समय फिर उसको दंड देता है तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए उससे ये नहीं क्योंकि साधक जब इस में आने लग जाता है तो वो अपने आप को समझता कि मैं हिंसा कर दिया किसी को हमने वाणी से कठोर बोल दिया तो हिंसा कर दिया मैं किसी को मार दिया दंडा तो मैं हिंसा कर दिया नहीं माता पिता यदि बच्चे को मारते हैं शिक्षक यदि बच्चे को डांटते हैं दंड देते हैं और उपकार की भावना से देते हैं और अपने मन में उसके प्रति क्रोध नहीं है मन्यु केवल मात्र है उसके प्रति ईर्षा द्वेष नहीं है और केवल उसको उपकार की भावना से दंड दिया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा कि वह साधना में बाधक नहीं है वह जो है अहिंसा ही है हिंसा नहीं है तो यहां पर क्षत्रिय नाम युद्धे अन्यत्र ना का मतलब है कि क्षत्रियों का युद्ध में ही हिंसा माने क्षत्रिय जो है भी युद्ध में ही हिंसा करेंगे अन्यत्र नहीं करेंगे ये प्रकारन हमें जीतना है इसीलिए अन्यायपूर्वक भी हम करेंगे जैसे मुसलमान लोग करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि नहीं वो ठीक नहीं है न्यायपूर्वक यदि आप किसी को मारते हैं वेद में कहीं पर भी जो मारने की बात कही गई है कहीं पर भी शत्रुओं को हनन करने की बात कही गई है वहां पर सब जगह न्याय पूर्वक कही गई है अन्याय पूर्वक नहीं सो ध्यान न्याय पूर्वक यदि किसी को दंड देते हैं कोई भी क्षत्रिय पूर्वक यदि किसी को मारता है तो वह अहिंसा की कोटि में ही है हिंसा के कोटि में नहीं है इस चीज को यदि हम समझेंगे तो या व्यक्ति समझता है तो उसका परिवार उसका समाज उसका देश किसी उसका उसका देश उसका जो है उसका देश समाज इत्यादि सबसे मैंने कभी वो कभी गुलाम नहीं होगा मैंने भारत, जो है, भारत देश जो है जो गुलाम हुआ दूसरे के साथ दूसरे से इसलिए क्योंकि वह अहिंसा का वास्तविक स्वरूप नहीं समझ पाया था वास्तविक वास्तविक रूप से वह जो है समझ नहीं पाया था अहिंसा का कृष्ण भगवान के बाद ऋषि दयानंद ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं कि जो अहिंसा को वास्तविक रूप से दिए वास्तविक रूप से जो है अहिंसा का वो पालन किए हैं तो अहिंसा के संबंध में समझे हैं और फिर प्रेरणा दिए देश की सुरक्षा के लिए देश को स्वतंत्र करने की बात कही तो यहाँ पर यही कह रहे हैं अहिंसादय युद्धा न इस पंक्ति को समझ गए ना जी हान जी, हान हान जी समझ गए जी आगे भी जात देश काल समय ही अनविन्ना अहिंसा दया सर्वथ परिपाल बोल रहे इन जाति देश काल और समय की सीमाओं से रहित समय की सीमाओं के बंधन से रहित जो अहिंसा भी है अहिंसा सत्य ब्रह्मचर अपरिग्रह ये सबके द्वारा पालन का सर्वथे पूरी तरीके से परिपालनिया परिपालन करने के योग्य है इसका परिपालन करना चाहिए समझ गए सर्वभूमिशु सर्व विषय शु सर्वथा सर्व एवं अविदित व्यभिचारा सार्वभौम महाभतमी त्युच्यंते बोलते सर्व सार्वभम की व्याख्या करें सर्व सर्वभूमिशु सार्व भौमा मान सभी भूमियों में होने वाला तो सर्व सर्वभूमि की व्याख्या करें सर्व विशेष सभी विषयों में कोई भी विषय क्यों ना आ जाए कोई भी प्रसंग क्यों ना आ जाए कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए कोई भी स्थिति क्यों ना आ जाए उन सभी स्थितियों में उन सभी परिस्थितियों में उन सभी अवस्थाओं में उन सभी प्रसंगों में सभी विषयों में सर्वथा पूरी तरीके से सर्वथे पूरी तरीके से ही अविदुत व्यभिचारा अविद्युत व्यभिचार का मतलब क्या माने नहीं विद्युत माने ज्ञात व्यभिचाराह माने व्यभिचार कहते हैं वह पदच्युत हो जाने को अपने पद से हटना अपने मार्ग को छोड़ देने को व्यभिचार उसका नाम है है ना जी तो नहीं है ज्ञात व्यभिचार जिनके मैंने जिनका व्यविचार था जिन में ये छूट नहीं है कि वो इसको छोड़ दिया जाए इसके लिए नहीं कोई बात नहीं इतने में हम अहिंसा का पालन अहिंसा का पालन करे इसको छोड़ देते हैं ऐसा नहीं व्यविचार का मतलब समझ गया जी, जी। हाँ जी।, जी अपने लीक से हट जाना व्यविचार का मतलब केवल उसी रूप में नहीं लेंगे जो मस्तिष्क लोगों के मस्तिष्क में होता है लोक व्यवहार में प्रचलित है कि ये व्यविचारी है वो भी अपने जो एक मार्ग है लिख है उससे हट गया इसलिए व्यविचार ही हो गया और लिख से हट जाना भी विचार है ऐसे ही यदि हमने जाति देश काल इन तीन पर तो हमने पालन कर लिया परंतु तो समय पर नहीं किया तो व्यभिचार हो गया ना जी और जब उसका भी पालन किया तो अब अव्यभिचार हो गया तो ये करें कि सर्वथई व पूरी तरीके से ही अवृत व्यभिचारा सार्वभौमा मैंने अव्य नहीं है ज्ञात व्यभिचार जिन के जिन अहिंसा इत्यादि के जो सार्वभौमा सभी परिस्थितियों में सभी स्थितियों में सभी प्रसंगों में सभी विषयों में होने वाले जो अहिंसा हैं वो महाप्रतम वो महा उसको महाप्रत कहे गए चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए उस समय हमें अहिंसा का पालन करना अहिंसा इत्यादि नहीं करना है चाहे जाति से हो आपने फिर ध्यान से नहीं सुना आपने काट दिया था या पता नहीं कि आप दूसरे कोई फोन आ गया था तो आप उसमें आप लग गए थे नहीं, अभी मैंने तो बताया सुनाई रहा था, था हान, हान आ, नाम युद्ध न ना अन्यत्र क्षत्रियों का युद्ध में ही हिंसा इसका मतलब ये हुआ कि अन्याय पूर्वक जब आप हिंसा करते हैं उसकी बात कही जा रही है न्याय अन्याय पूर्वक जब किसी को मारते हैं तो वो नहीं होनी चाहिए बोल रहे हैं कि क्षत्रिय है। यदि ऐसा सोचे कि भाई भले ही अन्याय ही क्यों ना हो मुझे युद्ध को जीतना है इसलिए उसको मारूंगा युद्ध में और कहीं नहीं मारूंगा तो बोल रहे हैं कि ये एक तो उसने बना एक समय एक सिद्धांत यहां पर सिद्धांत तो उसने बना लिया समय बना लिया उसने तो बोल रहे हैं कि वो भी नहीं उससे भी अभ्य विचरित होने चाहिए न्यायपूर्वक यदि वह किसी को मारता है तो वह तो अहिंसा है ऐसे ही यहां पर उसके आधार पर व्याख्या कीजिए कि सभी परिस्थितियों में सभी प्रसंगों में चाहे कोई भी प्रसंग हो उन प्रसंगों में अन्याय पूर्वक जो आप कर रहे हैं तब यह होता बोलते सर्वथैब पूरी तरीके से पूरी तरीके से का मतलब है कि पूरी तरीके से का मतलब है कि मन से वचन से कर्म से तीनों तरीके से पीछे अहिंसा की व्याख्या हमने क्या की है बताइए किसी भी तरह की अहिंसा देश काल तो है अहिंसा की जो व्याख्या हमने किया है हमने जो बताया कि अनविद्रोह जो है वो सर्वथा सर्वदा सर्वभूता नाम अनविद्रोह की सर्वथा पूरी तरीके से मन से वचन से कर्म से और सभी भूतों के प्रति और सभी कालों में सभी कालों में सभी परिस्थितियों में सभी कालों में जो है सभी भूतों के प्रति द्रोह न करना मारने की इच्छा न करना ये है न मारना ये अहिंसा है तो वहां पर हमने आपको बताया है ना कि वे अहिंसा का जो है अनभिद्रोह हो अभिद्रोह हो तो अनभिद्रोह में भी अ है और अहिंसा में भी अ है तो मैंने आपको बताया था उदाहरण भी वहां पर दिया था कि अहिंसा का मतलब हुआ है जो हिंसा नहीं हो अहिंसा का मतलब यह नहीं कि हिंसा का अभाव ये मतलब नहीं है वहां पर जैसे अविद्या का मतलब यह नहीं कि विद्या का अभाव विद्या का अविद्या का मतलब क्या लेते हैं मिथ्या ज्ञान विद्या से भिन्न विद्या के समान विद्या भी एक ज्ञान है झूठा ज्ञान भी ज्ञान है तो वहां पर अविद्या का मतलब है मिथ्या ज्ञान है तो ज्ञान तो तद भिन्न सदृश मैंने एक उदाहरण दिया था ब्राह्मणम आनेगा कि अब्राह्मण को लाओ तो वहां पर ब्राह्मण का निषेध किया जा रहा है परंतु ब्राह्मण से भिन्न व्यक्ति जो दूसरा क्षत्रिय है उसी के समान उसको लिया जा रहा है ऐसे हिंसा से भिन्न और हिंसा के समान है तो मां जो है अपने बच्चे को जो दंड देती है तो वह हिंसा के समान है कि नहीं हां हिंसा के समान है परंतु नहीं, हिंसा है बोल रहे हैं, हिंसा से भिन्न और हिंस बोल रहे हैं, हिंसा से भिन्न भी और हिंसा के सदृश हो तो जब अब हिंसा से भिन्न हिंसा के सदृश का मतलब क्या हुआ जी अन्याय पूर्वक यदि आप हिंसा कर रहे हैं उससे भिन्न हो गया मां अपने बच्चे को जो दंड दे रही है क्योंकि मां अपने बच्चे को, अच्चे को, अच्चे को नहीं दे आवाज कट रही है गया। सब बात को बता रहा है अनभिद्रोह शब्द ही इस बात को बता रहा है कि अभिद्रोह अभिद्रोह से भिन्न और अभिद्रोह के समान ये अनभिद्रोह ही इस बात को बता रहा है माता पिता अपने बच्चे को दंड दे रहा तो मार रहा है मारने की इच्छा कर रहा है पीटने की इच्छा कर रहा है, कर रहे हैं तो वह अभिद्रोह हो गया परंतु उपकार की भावना से है कोई गलती कर रहा है तो उसको ऊपर से मनु भी दिखा रहा है भीतर से एकदम शांत है ध्यान रखिएगा अहिंसा का पहचान यही है कि उपकार की भावना से दंड देना और अपने भी हिंसा हो सकता तो प्रकार की भावना से देखा हो सकती है आपके मन में यदि आ गया तो से अपने तो पीटते हैं पीटते हैं, पीटे हैं। नहीं क्या है। है। तो है। तो समझ में आया हेलो हाँ जी आपकी आवाज थोड़ी कर मुझे तो समझ आ गया वैसे क्योंकि मैंने तो आपसे पढ़ा पहले ये भी अब अब आवाज़ आ रही है हाँ जी अब, ठीक है अब आ रही है ठीक हाँ जी तो, तो वहां पर जब इस तरीके की बात होगी इसलिए यहाँ पर उसी की तो व्याख्या यहाँ पर की जा रही है हाँ, ना हाँ जी ठीक है उसके आधार पर ही यहाँ पर व्याख्या करेंगे न हिंसा की हाँ जी की सभी भूमियों में सभी विषयों में सभी सभी जो भी विषय हो उन सभी विषयों में सभी चाहे वह सभी विषयों का मतलब ये भी ले लेंगे चाहे वह पकड़ी हो बिल्ली हो कुत्ता हो सभी विषयों में सर्वथा पूर्ण तरीके से अविद व्यभिचार तो वाले अर्थात न्याय पूर्वक ये हो गया मैने जिसमें व्यभिचार विदित तो नहीं हो ज्ञात नहीं हो तो अवृत व्यभिचार वाले जो अहिंसादी है वो सार्वभौमा है वही सार्वभौम है और उसको महाभ्रत कहा जाता है समझ गए हाँ जी हांजी भाई जी आपको समझ में आया हाँ जी हाँ जी नहीं, वो इंडिया में बात कर रहे इंडिया में बोल रहा हूँ भाई जी अब आगे आप आ गए थर्टी टू शौच संतोष तपा स्वाध्याय नियम ये नियम के संबंध में है कि शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान ये नियम है नियम का मतलब है जो क्रियंते, जो निरंतर किए जाते हैं निरंतर जो किए जाते हैं वो नियम है निरंतर जो किए जाते हैं या नियम्यंते कर्मतया बुद्ध निश्चयते कर्तव्यता से बुद्धि में जो निश्चित किए जाते हैं उसका नाम नियम है ये पांच है क्या शौच दूसरा है संतोष तीसरा है तप चौथा है स्वाध्याय पांचवा है स्विधान तो यहाँ पर एक एक व्याख्या सही कर रहे हैं। वहां पर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि महर्षि वेद व्याजी के शब्दों में लेते हैं शौच शौच क्या है बोलते तत्र शौचम उन पांचों में पहले शौच क्या है तो मृत जलादिजनितम मिध्यावरण आदि च बाह्यम शौचम शौचम का मतलब है बाह्यम शौचम बाह्य दो प्रकार का शौच हुआ एक आभ्यांतर शौच एक बाह्य शौच तो बाह्य शौच क्या है इसको महर्षि वेद्याजी खोल रहे हैं कि मिट्टी और जल इत्यादि से जैसे आप शौच के लिए लेटरी करने के लिए गए उसके बाद जो मिट्टी से आपने अच्छे तरीके से हाथ धोया आज कर ले लीजिए सांबुर गांव में अभी भी मिट्टी शहीद हो जाता है आप जाएंगे तो आ, और जो है कि आजकल साबुन तो साबुन भी ले लीजिए आदि में सब आ गया तो मिट्टी जल इत्यादि से उत्पन्न जो शौच है जो पवित्रता है जल इत्यादि से हम जो साफ करते हैं वो बाह्य शौच है तो ये तो हम सब समझते हैं कि अधीर् गात्रानी शुद्धियंती तो गात्र जो है जल से शुद्ध होते हैं तो मिट्टी जल इत्यादि साबुन इत्यादि से जो जनित पवित्रता है उत्पन्न जो पवित्रता है वह शौच है परंतु उतना ही शौच नहीं है शौच वो भी है जो बाह्य शौच के अंतर्गत कि मेध्याभ्यहरण आदि च बाह्यम मेध्य कहते हैं मेधा कहते हैं बुद्धि को मेरा कहते कत्य, किसको कहते हैं जी बुद्धि का बुद्धि के लिए जो हितकारी पदार्थ है तो बुद्धि के लिए हितकारी पदार्थों का अभ्यारण अभ्यारण कहते खाना सेवन करना तो बुद्धि को बढ़ाने बुद्धि के लिए हितकारी पदार्थों का जो सेवन करना आदि है उसका जो प्रयोग करना है बुद्धि बढ़ाने वाले चीजों का जो भी बुद्धि बढ़ाएगा वो उसका जो सेवन करना है वह भी बाह्य सोच है वह क्या जी बाह्य शौच तो बुद्धि के लिए जो हितकारी है बुद्धि को बढ़ाने वाला ना बुद्धि के लिए हितकारी आप देख लीजिए अब चलिए थोड़े सारंगधर संगीता में अहिंस क्या बोलते हैं इसमें आयुर्वेद के जो सारंगधर संगीता जो है जिसको सत्यार्थ प्रकाश में भी जिक्र किया गया है कि वहां पर लिखा है कि बुद्धिम लुम्पति या द्रम मदकारी तदुच्चे बोल रहे हैं कि बुद्धि को जो समाप्त कर दे पदार्थ उसका नाम मदकारी उसको नाम नशीला चीज है तो जितने भी नशीली चीज है चाहे वह शराब हो चाहे वह तम्बाकू हो चाहे वह जो है क्या कहते हैं भांग हो गांजा हो अफीम हो सैम्पेन हो चाहे कितने भी अच्छी तरीके से शराब को क्यों न बनाया गया हुआ हो ये सभी तमोपुनी है इसमें तमह की अधिकता है ऐसे ही मांस हो गया मछली हो गया ये मांस इत्यादि जो है ये तमा है ये बुद्धि के लिए हितकारी नहीं है मैं कहा करता हूं एक दिन मेरे मुख से निकल गया मैं डॉक्टर चंद्रा जी के घर गया था सभी लोग आए हुए थे भोजन पर तो मैं आयुर्वेद के ऊपर ऊपर वाली बात पर जो है को ध्यान में रख करके कि आयुर्वेद में लिखा है कि इस बीमारी में इस मांस का रस लीजिए इस बीमारी में इस मांस ये मांस खाइए इत्यादि इत्यादि लिखा हुआ आयुर्वेद में तो फिर मैंने वहां पर कहा कि आयुर्वेद के आधार पर और साधना दोनों को ध्यान में रख करके मैं उसमें कहा कि भाई भले ही शराब इत्यादि मांस इत्यादि शरीर के लिए लाभकारी हो जाए परंतु यह बुद्धि के लिए कभी भी लाभकारी नहीं है मन के लिए कभी भी लाभकारी नहीं है क्या बात है तो इस पर जो है डॉक्टर चंद्रा जी ने कहा तुरंत रोका बोला कि नहीं ये शरीर के लिए भी लाभकारी नहीं है बोल रहे हैं कि मैंने अभी तक का डॉक्टर हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो मनोचिकित्सक हैं साइकेट्रिक हैं उन्होंने कहा कि अभी तक का मेरा इस पर अनुसंधान है रिसर्च है कि केवल नहीं मन के लिए नहीं शरीर के लिए भी शराब मांस इत्यादि लाभकारी नहीं है इसके लिए भी लाभकारी नहीं है और आप जब आप देखेंगे पहले तो है मन के लिए कभी भी लाभकारी नहीं है हानिकारक है तो इसी के आधार पर जो होगा कि मिध्याभ्या वरण आदि मने बुद्धि के लिए जो हितकारी सेवन है हितकारी जो भोजन है उसका सेवन करना बाह्य सोच है इससे विपरीत जो है अपवित्रता है इसका मतलब हुआ कि शराब पीना शराब का सेवन अशुद्धि है इम्प्योरिटी है मांस का सेवन इंप्यूरिटी है क्योंकि तो यह बुद्धि के लिए हितकारी नहीं है क्योंकि तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन आप उपनिषद पढ़ेंगे और मैं लोक व्यवहार का भी बात में बताऊंगा उपनिषद आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा आहार शुद्ध सत्वशुद्धि आहार में व्यक्ति शुद्ध होता है तो बुद्धि की शुद्धि होती है और सत्व शुद्ध धुबा और जब बुद्धि की शुद्धि होती है तो उससे स्मृति जो है स्थिर होती है और स्मृति ध्रुव बोल रहे स्मृति शुद्ध सर्व ग्रंथि नाम भी प्रमुख बोल रहे हैं कि स्मृति जब स्थिर हो जाती है या ध्रुवायाम स्मृत सर्व सर्वग्रंथी नाम जितने भी ग्रंथियां हैं जितने भी बंधन हैं सब खुल जाते हैं सब गांठे खुल जाते हैं तो कहने का अभिप्राय है कि आहार से बुद्धि की शुद्धि होती है इसीलिए लोक व्यवहार में कहावत है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, मन। अब एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूं कि मन पर कैसे खाने का प्रभाव पड़ता है खाने का प्रभाव पड़ता है कैसे आप प्रयोग करके होगा तो आज करके देख लीजिएगा आज ही करके देख लीजिएगा कि आप जो है लगभग सात आठ दस मिर्ची तेज मिर्ची खा लीजिए सात आठ मिर्ची खाइए चीली जो है ना हरी मिर्ची ही ले लीजिए या लाल मिर्ची ले लीजिए जो बहुत हो आप खाएंगे जेवा पे शरीर पर तो उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है मन भी व्याकुल हो जाता है मन भी व्याकुल हो जाएगा होगा कि नहीं होगा जी होगा जी इसका मतलब क्या हुआ हमने जब टीवा में खाया तो रसन या तो शरीर शरीर में ही परेशानी होनी चाहिए मन पर क्यों परेशानी हो रही है क्योंकि उसका तीव्र गति है वह तीव्र सेंसेशन है कि तुरंत शरीर में पहुंचाता है और मन तक पहुंचा देता है इसीलिए जैसे हम मिर्च खाते हैं उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है ऐसे ही हम यदि किसी भी चीज को थोड़े लें या अधिक लें हम यदि तत्व खाएंगे तो सत्व का प्रभाव पड़ेगा रजह वाले खाएंगे तो रजह का प्रभाव पड़ेगा तमह वाले खाएंगे तो तमह का प्रभाव पड़ेगा तो ये रजोगुण तो जो रजह वाले पदार्थ अधिक खाएंगे तो अधिक दुख मिलेगा तमह वाले पदार्थ खाएंगे तो दुख मिलेगा उससे बेहोशी आएगी किम कर्तव्य विमोद हो जाता है व्यक्ति इसीलिए यहाँ पर महर्षि व्या कहते हैं कि मिथ्या भरण आदि चबा मिथ्य और का जो बुद्धि के हित बुद्धि के लिए जो हितकारी पदार्थों का अभ्यहरण करना उसका सेवन करना बाह्य शौच है बाहर की शुद्धता है आप यदि देख लीजिएगा आप यदि मान लीजिए शराब पीते हैं तो समझ लीजिएगा कि ये अशुद्ध है शराब वो हम अशुद्धि है ये अपवित्र है हम सेवन कर रहे हैं अशुद्धि हम बाहर से शरीर को अपवित्र कर रहे हैं बाहर से शरीर को अपवित्र कर, कर रहे हैं हम यदि मंस खा रहे हैं हम मछली खा रहे हैं तो हम बाहर से अपवित्र कर रहे हैं इसीलिए यह है इसमें एक और चीज मैं जोड़ दे रहा हूं कुछ एक व्यक्ति जैसे बौद्ध लोग जो बुद्धिमान लोग हैं सामान्य व्यक्ति तो नहीं समझ पाएगा परंतु तो बुद्धिमान लोग कहेंगे देखो क्योंकि तो यहाँ पर जो शौच संतोष इत्यादि की जो बात कही गई है ये पांचों की बात केवल ईश्वर प्रणिधान को छोड़ करके चार शौच संतोष तपर स्वाध्याय की बात जो है बौद्ध धर्म में भी है बौद्ध संप्रदाय में भी है और पांचवा में उन्होंने कर दिया है शराब न पीना यह कहा है कि शराब इत्यादि का सेवन न करता तो वो लोग कह सकते हैं आपको कि देखो सबसे पहले महात्मा बुद्ध की ही हमारे जो गौतम बुद्ध की बुद्धि गई कि भाई शराब इत्यादि भी नहीं पीना चाहिए यह बात महर्षि पतंजलि के पास नहीं गई महर्षि पतंजलि के बुद्धि में नहीं आई तो उसको जवाब दीजिएगा कि भाई शौच का मतलब ही है बाह्य शुद्धि और अभ्यंतर शुद्धि और बाह्य शुद्धि में दोनों आ गया आप यदि आप यदि बुद्धि के लिए अहितकारी पदार्थ, तो पदार्थ का सेवन करते हैं तो वह बाहर से अपवित्रता हो गया बाह्य अवशौच हो गया और उससे मैध्य के लिए बुद्धि के हितकारी पदार्थ का सेवन करते हैं तो वह बाह्य शौच हो गया लिए शौच के अंतर्गत ही आ गया इसलिए उनको अलग करने की आवश्यकता नहीं है गौतम बुद्ध के अंदर ही वह सामर्थ्य नहीं था वहां तक बुद्धि नहीं जा पाई कि वह समझ पाए कि यह जो शौच जो है बाह्य शौच और आभ्यंतर सत्र बाह्य शौच बेस को लिया जाए समझ गया जी उसको ऐसा आप जवाब दे सकते हैं अब आगे है आभ्यंतर शौच बोलते आभ्यंतरम आनाम अक्षा आक्षाल बोल रहे हैं कि आभ्यांतर चित्त हा हाँ, बाहर से मतलब बाहर का ही वा कि खाते पीते बाहर की चीजें है कि भीतर की चीज क्या खाएंगे तो भीतर का मतलब क्या हुआ भीतर का मतलब क्या हुआ वो भी तो बाहर ही है वो तो स्थूल शरीर ही है शरीर से संबंधित है ना जी ये ये हाँ पर हाँ तो एक चीज ये अलग है बाहर यदि शुद्ध रखते हैं आप घर को शुद्ध रखेंगे इस सब को शुद्ध रखेंगे तो इससे मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और एक ध्यान रखिएगा कि जैसे अमेरिका इत्यादि में बहुत ही शुद्धि अच्छी बात है शुद्धि परंतु ये भी ध्यान रखना होता है ध्यान रखेंगे कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम अपना पूरा समय लगा दे घर को ही साफ करने में और फिर जो हमें साधना करना है वो साधना न कर पाए फिर वो किसी काम का नहीं वो शुद्धि किसी काम का नहीं वो सिद्धि आपको बाहर बाहर से दिखेगा बाहर बाहर से दिखेगा इसका मतलब यह मना ही नहीं है कि शुद्धि नहीं करना है मतलब शुद्ध तो करो अपने स्थान पर शुद्ध करो अपने स्थान को शुद्ध करो परंतु इसका मतलब ये मत समझ लो कि भाई इसी में तीसरी हो गया रे इसी में अपना सारा समय लगा दिया तो इसी में सारा समय लगाएगा तो फिर आचार्य लग जाते हैं नो तो उनकी अज्ञानता है वो तो उनकी अज्ञानता है वो उस सब का समाधान इसमें है अस्तु चलिए तो मैं बता रहा था कि यहां पर आध्यांतरम अब बाय समझ गए ना ये हाँ जी भ्यांतरम को क करके समाप्त करते हैं आभ्यंतरम चित्त मला आक्षालनम चित्त के जो मल हैं चित्र के क्या मल हैं राग द्वेष कलह ईर्षा द्वेष क्रोध ये जो है चित्र के मल हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये सब चित्त के मल हैं तो ये राग दूषित इत्यादि जो चित्त के मल हैं इन चित्त मल चित्त के मलों का आक्षालनम छालन करना सफाई करना आमने माने पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से साफ करना ये आभ्यंतर शौच है समझ गया जी हां जी। हाँ जी। हाँ जी। एक और क्योंकि एक अभी है तीन मिनट बाकी है उसमें करते हैं संतोष संतोष क्या है तो बोलते है संहित साधनात साधनात्हित साधनात् अधिकस्य अनुपादित ये संतोष संतोष का मतलब क्या सन्निहित साधन हमारे पास जो साधन मौजूद है हमारे पास जो साधन मौजूद है तो साधन मौजूद है तो हमने साधन मौजूद कैसे किया परिश्रम करके पुरुषार्थ करके किया ना जी हमारे पास जो साधन मौजूद है वह पुरुषार्थ करके किया ना जी तो यहां पर विशेषण जोड़ दीजिए कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो हमारे पास जितना पदार्थ आया उस साधन से अधिक की इच्छा न करना अधिक की प्राप्ति की इच्छा न करना ये अनु मैंने अनुपादित सा उत्पादित सा मैंने उत्पादन की इच्छा करना उसको प्राप्ति की इच्छा करना और अनुत्पादित सा मतलब उत्पादन की इच्छा न करना ये जो है संतोष है मैंने पुरुषार्थ पूर्ण जो पुरुषार्थ किया अर्थात कहने का जितना हमने पुरुषार्थ किया जितना हमने पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ के आधार पर जो हमें फल मिला उसमें ही संतुष्ट रहना उससे अधिक की प्राप्ति की इच्छा ना करना ये संतोष है समझ गए जी हां हाँ तो निहित साधनात् अधिकस्य से अनुपात साधन से अधिक की प्राप्ति की अधिक की प्राप्ति की इच्छा न करना संतोष समझे हाँ जी हां जी। चलिए मंत्र पाठ कोई शंका आप लोगों को नहीं अभी नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं पूर्णमिदं पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्णमे वशिष्यम ओम शांति शांति शाम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम धन्यवाद स्वामी जी धन्यवाद नमस्ते नमस्ते अगले शनिवार को फिर हाँ ठीक इस तरीके से चलेगा मई तक चलेगा ओके अच्छा उन्नीस मई तक अच्छा ऐसे नमस्ते